वाला है और जो करने के लिए तो, कुछ क्या उसको अधिकारी है उनका ही पसंद ऐसा आया था अब आपसे कुछ देखेंगे है पूर्वोत्तर पहला क्या था त्यागम दो मनीषण न्यागर पहला क्या ना तो यह विकल्प भेजे निकल्प भेद करता है विकल्प विशेष हो से हैं इन निश्चय में में भरत भरतमा त्यागुषव्याघ्रिविधिता पुरुषा कर भरतम पुरुष व्याघ्र भरतवंश में श्रेष्ठ पुरुष की भरत सप्तम पुरुष भरत वंश में श्रेष्ठ भरत वंश में श्रेष्ठ पुरुष ठीक है पुरुष मतलब भरत कुंड में यह पुरुषोधन हो गया अस्मार्थ क्यूँकी त्याग्रीविका संत कृतिका त्याग किन प्रकार का कहा जाता है त्याग तीन प्रकार का कहा जाता है इसलिए पत्र मैं निश्चय सुनू उस त्याग के विषय में मेरा उस तो के में मेरा निश्चय सुनो त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो इसके लिए भाषकार कहते हैं निश्चय सुनू का अर्थ करते हैं और धारे निश्चय सुनो करके निश्चय को सुनो अर्थात औधारे करके निश्चय करो निश्चय को सुनो अर्थात निश्चय करो कैसे मेरे अर्थ किया मम मग मेरे क्या तो कहते अध्याय किया है निश्चे तो इसका सोया निश्चय को सुनो अर्थात मेरे बच्चनों से निश्चय निश्चय को सुनो इसका क्या हुआ मेरे बच्चनों को निश्चय करूँ मेरे बच्चनों से निश्चय मेरे बचनों से निश्चय करूँ तस्त्र को बताते हैं आप शिकार त्याग समया निकल गए यथादिकल है अच्छा यथाद फिकल करके जैसा फिर कह गया है पूर्व कथित त्याग और संन्यास के विकल्प के में पूर्व कथित त्याग और संन्यास के विकल्प के दिकाएने, मेरे से लिखेंगे विषय में त्याग और संन्यास के के विकल्प मेरे बच्चनों से भरत निश्चय करू भरतम का भक्तान भरत वंशियों में ने साधन से हद ही यहाँ पर वाक्यदारे हैं। त्यागो, त्याग त्यागो ही तो तो त्याग है ना त्याग त्याग संस्यो ही अर्थ और संन्यास शब्द का वह अर्थ है त्यागोही एक शब्द है ना और त्यागो ही त्यागा काग संन्यास शब्द वाक्यगा को समझा रहे हैं त्याग त्याग संयास शब्द वाक्य यह अर्थ त्याग और संन्यास शब्द का वाक्य जो अर्थ है तो समझाने के लिए राशिदारे रहे हैं, त्याग और संन्यास शब्द का वाक्य जो अर्थ है वह एक ही है वह इस अभिप्राय से कहते हैं त्याग और ही ठीक है हाँ मतलब दोनों का क्या है एक है तो यहाँ जो त्याग शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है दोनों के अर्थों में दोनों अर्थों को कह रहा है जो त्याग है वो त्याग और समयाग दोनों को कह रहा है ठीक है त्याग और संयास शब्द का वाक्य जो अर्थ है वाई ही है त्यागो जी की पुरुष व्याग्रह का अर्थ है तीन प्रकार का कहा जाता से तीन प्रकार का कहा जाता है संयत पुत्र शास्त्री शास्त्रों में संयुक्त कहा जाता है लग जाएगा शास्त्रो में समय कहा जाता है इसको तो समझाते हैं शब्दों को अनात्म्य संन्यास और त्याग त्यागसद्यसम साभेदे विध संभव यस्मा से अनागसन्यासशब्दवाक्यमेदेन ठिधा संभव है यहाँ पर क्योंकि कर्म के अकारी अग्निट का के अधिकारी अधिकारी के लिए कर्म का अधिकारी क्या सकता क्यूँकी कर्मिक अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के लिए क्योंकि कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के लिए है त्याग और संन्यास शब्द का वाद के अर्थ सामस आदि धेर्य से तीन प्रकार का, का, है। का होता है त्याग और संन्यास शब्द का वाद्य अर्थ कितने प्रकार का होता है वाद के तीन प्रकार का होता है तो वाद्य अर्थ किसके लिए कर्मी अधिकारी कर्मी अधिकारी ठीक है जो अधिकारी है कर्मी अधिकारी है उसके लिए तीन प्रकार का होता है या त्याग और संन्यास का वाक्य तो त्याग ही होगा ना तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कर्मी अधिकारी अधिकारी का त्याग तीन प्रकार का होता है वाक्य ऐसी क्या होगा क्या ही होगा वाक्य होगा कर्मी का तो वाक्य जो त्याग है ये प्याग तीन है यह मतलब है क्योंकि कर्मी अधिकारी कामी का अधिकारी अज्ञानी का, का त्याग और संदाक्य प्रकार का संभव होता है परमार्थ रचना न परमार्थ रचना का अर्थ है की यथार्थ ज्ञानी का यथार्थ ज्ञानी संन्यासी का क्या क्या क्या संन्यास शब्द का वाक्य मतलब प्रमादी सन्यासी का, सन्यास किया कि का नहीं होता परमाणु उसका बोझिया नहीं होता है अयम अर्थात को समझना कठिन है इस शर्त को समझना कठिन है ये स्मार्ट था ना पहले सत्यो की ठीक है समझना कठिन है कि शर्त को की वो अज्ञानी का त्याग तीन प्रकार का संभव है और परमार्ग का त्याग तीन प्रकार का संभव नहीं है इस तो को समझना कठिन होने के कारण असर से इस विषय में अन्य तत्व वस्तु न समझता के कारण से असुल विषय इस विषय में अन्य तत्व वक्त न समर्था कि अन्य कोई तत्व को कहने में समर्थ कोई तत्व को कहने में समर्थन नहीं है तस्मात्ते उस कारण से त्यागो ही में ही है ना था। वही था। था। था है। तो वही समझाते तो हैं तस्मात्न से निश्चय ऐश्वर में सुनो की ईश्वरी निश्चय को सुनो ईश्वरी निश्चय को सुनो या मुझे ईश्वर के को सुनो निश्चयम कर के अद्यवसाय निश्चय मुख्यात है अध्यवसायम और व्यवसाय का विषय क्या है परमार्थ शास्त्र तो है ना परम शास्त्र विषय इसको लिख लो शास्त्र पर मोक्षास्त्र संन्यास्या केवल सदर्था त्याग एक भी लिख सकते हो क्योंकि ऊपर वास्तव में क्या बोला वाच्य है ना तो एक ही लिख लो परमा शास्त्र शास्त्रा त्याग एक ही एक लिखने से कम सुनेदर्था त्याग तद से कम विषय कर लो सद विषय ये परमार्थ शास्त्रार्थ विषय का अर्थ लिखाया गया है परमार्थ शास्त्र का क्या है मुक्ष शास्त्र और तदर्था मतलब कस्य अर्थ कस्य अर्थात परमा शास्त्रा मतलब कस्य अर्था सबसे परमात्थ परमा शास्त्र का अर्थ मतलब क्या है आपका प्रतिपा है परमा शास्त्र का क्या है त्याग और तदर्था त्याग तो परमा शास्त्र कार्य क्या हुआ त्याग और पिछड़कियम का क्या हुआ परमा शास्त्रा द्वितियम मतलब त्याग द्वितीय है ना इसलिए उस तरह से हैं मुझे को सुनो है ना मुझ्वर के निश्चय को बढ़िया है अच्छा तो सुनो लग जाएगा सुनो समझने भी कठिन है ना शुरू हो क्यूँकी था ना त्यागो ही का ठीक बैठता है किस प्रकार क्यूँकी ये कर्माधिकारी मनुष्य का त्याग और है, तीन प्रकार का शर्म शब्दों में कर्माधिकारी अज्ञानी मनुष्य का त्याग तीन प्रकार का है कर्माधिकारी मनुष्य का त्याग तीन प्रकार का है परमात्मा सन्यासी का त्याग तीन प्रकार का नहीं है इस तरह को समझना कठिन ये सब कुछ भरना कठिन है और उस कारण मेरे से अन्य कोई कहने में इस विषय को हला है ना इसलिए मेरे से होता इसलिए मेरे से निशय को जुड़ो जी ये तात्पर्य है इस तरह आपके याद हो ये कहा असमात अस्मात की कहा वो सब ठीक हो जाएंगे इस तरह अपना परिश्रम करने ना लग जाएगा कोई बात नहीं है परिश्रम करके भविष्य के बाद सहारे स्कूल कराएंगे आप ना इस वो है ना? उसके तो तो तो पुना पुना क्या पुनः पुनः वन पुनः वन है इस पर ना ना पर भी अनुसार हो गया है अचा, अचा, अचा यज्ञदान यज्ञदान कर्म कर्म और सब का त्याग नहीं करना चाहिए यज्ञ दान और सब कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए सत कार्यम एवं उसे करना ही इसका यज्ञदान कर्म और यज्ञ कर्म दान कर्म सब कर्म नहीं कर ना है तो शास्त्रीय लक्षण है नित्य में कर्मो का उपलक्षण है शास्त्री ने तुम्हें कर्मो का उपलक्षण है करी तो लगाइए सब कर्म का ख्याल नहीं करना चाहिए करना ही चाहिए उसे करना ही तो लगाया है नन्यासी तो का है। तो पसंद ही नहीं करनी चाहिए सन्यासी का पसंद ही नहीं है लेकिन जब सन्यास ऐसी पहले भगवान तो कहते हैं करना ही चाहिए है ना करना ही चाहिए और सन्यास किस स्थिति में संभव है ये बहुत सुगरी बात है ना तो मतलब हो जाएगी सब हाथ है तो पहले तो ना में वो कह रहे हैं नन्यास तो का सिद्धांत मतलब क्या है हट जाए तो ये आजकल का संन्यासा तो है निका दान तो ये दान और ये करना चाहिए ये सब में कार्य करना ठीक है ध्यान है ना मतलब जो पूर्ण उपराब हो जाए ना तो कोई तो बात नहीं पूर्ण हो जाए फिर क्या है कि ब्रह्मांु सं्यास के लिए वो जो संसन व क्या चिंतन के लिए शिक्षा में तो भी जो है ना कि किसा जो होनी है लोग भी तरह जानी चाहिए ना शिष्य समान बनाना ये क्या है लोग इतना ही मान सम्मान के लिए पूरा काम किया जाता है लोकना बड़ी हुई है समान शिष्य बनाते हैं उपेषणा भी बड़ी हुई है और धन संपत्ति आसमान एक अच्छा करतेषा भी तो संस हुआ था दूसरा कहता है तो बड़ी हुई लोगों की तो तो नहीं, प्राचीन शास्त्र पढ़कर कहीं भी देखिए कोई भी पुराण तो कहीं भी सन्यासी के कथानक कहीं नहीं था ऋषियों आते हैं उनसे आते हैं कहीं कहीं ये आएगा ये उन्हें सन्यास ले लिया हम उसको भी सन्यास में लिया जब सन्यास ले लिया उसके बाद उसको किसी मतलब सन्यास लिया क्या अनंत ने ईश्वर की आराधना के लिए अनंत ने आराधना के लिए संन्यास मतलब हटरी है ना समाज के उसका संबंधी नहीं उसके बाद किया तो मतलब ऐसा धन राष्ट्र में कहा भी गया है जैसे की वे जैसे भोगी कर्मचारी अपनी किसी की प्रतीक्षा करता है कि हमको एक को विधि मिलेगा को है की शिक्षा करते ले जाए और समाज से से, कितना संबंध शिक्षा शिक्षा और भिक्षा लेने में कब जाए जब लिखा है की घर में जो है नुआ बंद हो जाए भूत रूप से धन पुष्ट कर आवाज बंद हो जाए मतलब धुआं बंद हो जाए इसका मतलब क्या है कि वो लोग खा पी लें आराम से ये नहीं कि उनको देना पड़े तो कभी अपना पेट काट के देना दे दे दे पड़े वो लोग खा पी पीके यदि कुछ बचा तो तो तो है कभी पहले नहीं है क्रम संन्यासू क्रम संन्यास की स्थिति में बता रहा हूँ आपको क्रम संन्यास के लिए लेकिन पता तो नहीं कम से कम चलो धीरे मतलब यथा मध्यार्ण कराचार काम है यज्ञ दान और सब कर्म का ख्याल नहीं करना चाहिए तब कार्यो में उसे करना ही चाहिए ठीक है और भगवान बताते हैं यज्ञ दानम सफा अच्छा ये पावनानी मनुष्य यज्ञादानम क्या तथा मनीष नाम पावनामे और सब मनुष्यों को पवित्र करने वाले ही हैं, है ना ये क्या यज्ञ दान और सब मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं यज्ञ करेंगे तो भी क्या पवित्र करेंगे मतलब अंता शांति करेंगे पावन है ना यज्ञादानम क्या तथा मनीष नाम पावनाम ये मनुष्यों के लिए पावन ही है अब लगाइए हस्त यज्ञ उदान प्रकाश यज्ञ दान और तफ ये तीन प्रकार के कर्म कर त्याज्यम करते न सिम इनका त्याग नहीं करना चाहिए कार्यम कर सचित करज्ञ उदान प्रकाश जाए यज्ञ दान और तप ये पावनानी करते विशुद्धिकरणानी मतलब ये क्या है कि अंतरण को विशुद्ध करने वाले है मनीषियों का अर्थ है कि फल न चाहने वाले साधकों के क्या है फल न चाहने वाले साधकों को ही विशुद्धि को करने वाले हैं ठीक और जो फल चाहते हैं उनको काम में ढूंढने जाएगा नहीं ना।, ना चाहने वाले साधकों की विशुद्धि के कारण है उनके अंतरण की के कारण है ये तर एक देखो शंकराचार्य हर जगह जो है ना कर्मों का कर्मोचार्याग में गीता का तात्पर्य कैसे है बार बार कहते हैं ये विचार करके देखिए विचार को मैं आपको देता हूँ भगवान श्री कृष्ण के किस श्लोक से साथ निकलता गीता से मतलब गीता के श्लोक से किससे यर्थ निकलता है ये विचारिएगा आप तो लोग जोर है नापर में जोर है ना लेकिन देखिए निकलना है ये देखना है, करने नहीं है आपको देता हूँ गीता देखिए श्लोक से निकलता है और किस प्रकार निकलता है भगवान के शब्दों से एक किस तरह का है क्योंकि व्याषाकार भाषाकार क्या करता है अपनी बातों को मिला कर डाल लेते हैं तो मिलाकर डाली है या गीता में किसी श्लोक से निकलता है ये देखिएगा और जहाँ प्याग की बात आई है वहाँ श्री किस्म का कहते हैं अभी शंकरों से कुछ हो रहे ये विचार करिएगा श्लोक तो हम लोग सब जानते ही ना श्लोकों का इतना गुरु नहीं है ये किसके ले आता है संन्यास है ना संन्यास कर सकता है और जैसा ये कहते हैं वैसा विचार कर है आगे नहीं होंगे हो गया आगी आगी आगी तो ने ने मतम उत्तम भिक्षा आदि कर्मों को दोबारा तो बार बार नाम लेते ये है सुनवा गया उसको भी सोचने को नहीं कहते ना लेते ही है ना बिच्छा जो भी अपने वर्णाक्रम वेद कर्म करने को कहते हैं तो भिक्षा आदि चतुशा में कर्म हुआ कहेगा ही जाएगा अच्छा फिर ईश्वरों ईश्वरों प्रार्थना ही करने को कहते हैं धर्म प्राथमिकों के हर जगह सन्यासी के लिए मतलब राज आज्ञा अच्छी तरह राज दंड के भय से जैसे है, करते हैं वही सन्यासी होता है।, तो है तो वही वैसे, वैसे है सन्यास मतलब सन्यासी के लिए मैदान प्रमाण और क्या ईश्वर उपासना ये सब है तो बात तो वही आ जाती है ये सर्वकर्म संन्यास करते हैं ये सर्वकर्म सन्यास का कर प्रयोग तो कर करके भी अभी छूटना कुछ भी लोगों का नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो लेकिन करते हुए घूमते फिरते रहे इस पर रखेंगे ना ही करनी में कोई जरूर नहीं है कुछ नहीं करता झूठ बोलने वाली बात होगा क्या सन्यास के लिए स के लिए तो मतलब नहीं अध्यात्म pues. nope. जो मतलब क्या है जो जितने मुख्यपाधन है उनका धन कर पहले से तक परंपरा का धन होता था जरूरत नहीं पड़ती थी खंडा ही पड़ेगा मतलब यही है रामानुष्ट कैसे की अपने वर्णात्मक के कर्म करने में और देखेंगे कर्मानी संगम और ये जो है ना जो कर्म जो है ना आंकाल को छोड़ कर बुद्धि को छोड़ कर करना सभी का तो तो तो उनका स्पष्टता है माने नहीं तो देखेंगे से करने करने में में हैं ये इसमें पार्थिता कर्तव्या हम कि लगाएंगे तू पार्थ एक कर्मानी अति संगम या फलानी कथ्वा कर्तव्या एक कर्मा अति संगम या फलम कथ्वा कर्तव्या इन कर्मों को भी आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए या ऐसा लगा लेना तू पार्थ किंतु वि संगम क्या फलानी तक एक कर्मानी अभी करते हैं ऐसा कर लेना संगम मतलब आसक्ति आसक्ति और फल का त्याग करके इन कर्मों को करना ही चाहिए ठीक है आसक्ति और फल का करके इन कर्मों को करना ही चाहिए यज्ञ दान यज्ञ और जो है ना ये तो फिर चतुर के लिए कमे यज्ञ दान चतुर्ताशून में गुरु का यथार तो हो जाता है तो, तो नहीं ऐसा ज्यादातर तो वनस्पति दुन दुन है पार के आ सकती और फल का त्याग करके फल का त्याग का मतलब है फल की कामना का त्याग है ना आसक्ति तैयार मतलब कर्मी आसक्ति का त्याग कर्णी आसक्ति और फल्छा का त्याग करके इन कर्मों को भी करना चाहिए इन कर्मों को भी करना चाहिए इसी में निश्चितम उत्तम मतम ऐसा मेरा निश्चय किया गया उत्तम मत है ऐसा निश्चय किया गया उत्तम मत है।, है ना तो भगवान कहते हैं ना और यहाँ पर इसको क्या बोला है? कहा है। था इसको उत्तम मत कहा अब्दुल के राम सुदास जी महाराज का भाव रहता था की सब सीता कार अलग अलग कर रहे थे देखो भगवान का क्या स्पष्टता श्लोक से क्या स्पष्टता है देखो गीता दिया ने पर बहुत सारे असर होंगे अब देखेंगे यहाँ परमाणी पावरानी उ मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देना पावनानी उज्ञ दान पावरानी उज्ञ दान तपानी कर्माणी पावनानी उत्तानी का मतलब है यहाँ पर पावन करने वाले कहे गये या पावन करने वाले रूप से कहे गये किस रूप से ऐसी पावन करने वाले रूप से कहे गए ये यज्ञ दान तक कर रुख कर्म पावन करने वाले रूप से कहे गए ये यज्ञ दान और प्रम कर संगम करते आसक्तिष मतलब क्या है कर्म से। कर्मों को कर्मो में आसक्ति को छोड़कर और फलों को छोड़कर बजे कर्मो में आसक्ति को छोड़कर आसक्ति के में को छोड़कर क्या के क्या के तत्व और उनके को छोड़कर निकल करना चाहिए इसी है ना इसी अनुसानी का एहसास करेंगे इस प्रकार आप इसी अनुयानी करके इस प्रकार अनु इस प्रकार इसी अनुष्ठान यानी कहा इस प्रकार अनुष्ठे हैं कैसे आसक्ति वल के क्या सुलभ अनुक्ति किसने कर त्याग और फल के निश्चय सुनु में निश्चय सुनु एकत्र आया ना चतुर्थ शोक में निश्चय सुनु में ते प्रतिज्ञा की है भगवान में प्रतिज्ञा की है ना निश्चय सुनु में पत्र इस प्रकार प्रतिज्ञा करके क्या पावनत्व हेतु और कर्म तो के करने में पावनत्व को हेतु करके पावन करना चाहिए के करने वाले। क्यों करना चाहिए हाँ क्या ऐसा श्लोक को लगाएंगे पंचम यज्ञ दान और तप्र यज्ञ दान और तप्र फले न करने वाले साधकों के को करने वाले भी है यज्ञ दान और सब क्या कहेंगे और के को पवित्र करने वाले ही है इसलिए यज्ञ दान कर्म यज्ञ दान तक कर्म का त्याग तो नहीं करना चाहिए इसीलिए यज्ञ दान कर्म का ज्ञान नहीं करना चाहिए कर तो क्या पावनत्व हेतु पावनत्व को हेतु कर कहकर किसने त्याग न में त्याग न करने में क्या हेतुन को पावन वस्तु का त्याग नहीं है करना चाहिए और त्याग न करने में पावनत्व हेतु को कह करके कर्मानी भी कर सकते यानी इन कर्मों को भी करना चाहिए ऐसा निश्चय किया हुआ मुसम्मत है लग गया ये जानी कर्माणी अपनी इन कर्मो को भी करना चाहिए इसी ऐसा निश्चय किया हुआ उत्तम उत्तम इस प्रकार प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का उपसारी किया जा रहा है, रहा है। प्र... जिस प्रकार भगवान गुरु में शस्त्र वहाँ की जिस विषय की प्रतिज्ञा की गयी है उसी विषय का उपसंघ है समापन प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का उपसंघारी किया जा रहा है न अर्वाधम वचनम यहाँ अपूर्व अर्थ का बोधक, बोधक वाक्य नहीं है अच्छा एक अपी इसे पृथ्वी संधिकाष्ट पढ़ते है कैसे प्रतिज्ञात अर्थ का उपस्य किया जा रहा है इष्टकार से ये जो एक अभी को परमाणी संगठन अथवा फलानी जहाँ है ना इसके द्वारा प्रतिज्ञात अर्थ का उपसार किया जाता है वर्ष का बोधक वाक्य नहीं है छठवा श्लोकवा छठवा कहते वर्ष का बोधक वाक्य नहीं है और प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार किया जाता है इसमें देखो कहते हैं क्योंकि एक अभी ध्यान देना यदि कोई कहे देवदत्ता एवगछतु तो मतलब हुआ देवदत्त जी मतलब दूसरा और देवदत्ता अभी गचतु मतलब दुछा दुछा भी है। है। तो एक ही अब आया है ना कि आसक्ति और फल का त्याग करके इन कर्मों को भी करना चाहिए इन कर्मों को भी अपनी आया है न तो अब देख लेंगे अभी तो यहाँ केवल एकानी को तो देखेंगे तो अफी के लिए अगले पैराग्राफ से भाषाकार बताएंगे अफी से क्या लेना है तो वो अगले से बताएंगे और एकानी तो के केवल यहाँ पर इसमें हेसुआ जो रहा है। ये में प्रक्रित से, प्रक्रित से का प्रतिज्ञा एवं क्योंकि द्वारा प्रकृति प्रकृति से एक क्या निकटवर्ती है मतलब जिनका प्रकरण चल रहा है, तो है? प्रकृत निकट पड़े हुए तो मतलब क्या कहेंगे प्रसंगानुसार निकट कहे गए इसके इसके, अर्थ ग्रहण करना संभव है क्यूँकी अभी इसके द्वारा द्वारा प्रकरण में अत्यंत निकट पढ़े गए अर्थ ग्रहण करना संभव है तो अत्यंत निकट पढ़ा गया अर्थ क्या यज्ञ का क्या है, है अर्थ यज्ञ तो यही लेना है यहाँ पर किसको लेना है यज्ञ दान सबको ही लेना है तो इनको या व्यक्ति को तो छोड़ कर छोड़ करके करना है ठीक है को लेना है और किसी को नहीं लेना ये नहीं, कोई के बल पर कुछ हम और ले लेंगे वास्कार बताना चाहते हैं और कुछ क्योंकि संघर्ष किया जाता है जिसका आरम्भ किया उसी का और निकल कर है अब इसको देखो और स्पष्ट हो रहा है ये संघर्ष कार्य जो है आसक्ति युक्त और फलेक् ऐसे आसक्ति वाले और वाले मनुष्य के बंधन का हेतु होने पर भी बंधन का हेतु होने पर भी इन कर्म बंधन का हेतु है ना सबसे ऐसे लगाएंगे आसक्ति वाले और फलार्थी मनुष्य के बंधन का हेतु इन कर्मों को भी ये तानी कर्माणी अति है ना आसक्ति वाले और फलारसी वाले मनुष्य के बंधन का हेतु ये कर्म भी मुख्य कर्तव्य कर तो है तो किसके बंधन का हेतु है ये आसक्ति वाले और फला के लिए फल फल की कामना करने वाले के लिए और मुमुखु के लिए बंधन कारण है क्या तो मुमुखु के लिए कामानी पंजी है आसक्ति से युक्त और फलेक्त मनुष्य के बंधन का हेतु ये कर्म ही मनुष्य को करना चाहिए या अपनी शब्द का अर्थ है या अपनी शब्द का अर्थ है दोबारा लगाएंगे आप ऐसा लगाएंगे फिर आप आक युक्त और से फलेक्त मनुष्य के बंधन का हेतु होने पर भी बंधन का हेतु होने पर भी बंध हेतु अपनी ऐसा बोलने से बढ़िया रहेगा लगेगा आसक्ति वाले और वाले मनुष्य के बंधन का हेतु होने पर भी वन ने तो अपी बंधन का हेतु होने पर भी मुमुखो एक कर्तव्य कर आंगी मुखो को यह कर्म करना चाहिए अपील करके क्या हुआ अपील के बल आरोप क्या मतलब हुआ कि बंधन का हेतु होने पर भी इसके लिए और फलार्थी के लिए बंधन का हेतु होने आरोप भी अपील करेंगे जिनकर्मोकू करना चाहिए अभी के बल ऐसी अन्य दूसरे कर्म नहीं मिलेंगे क्या कर उपार करना है संक्रित करना और कुछ नहीं लेना है तो या का अर्थ है तू कर सकते कर्म वाली अपेक्षा इसी न उच्चनते अन्य कर्मों की अपेक्षा करके ऐसानी अपीले नहीं कहा जाता है अन्य तो? कर्मों की अपेक्षा करके मतलब क्या की इन कर्मो को भी और फल का करके इन कर्मो को भी इन कर्म ऐसी क्या लेना यज्ञान का और अति से कोई अन्य कर्मो को लेना चाहे तो मतलब कोई काम्य कर्म को लेना चाहे अन्य कर्मों को लेना चाहे तो ये मतलब हुआ से अन्य कर्मों को नहीं दिया जाता ये सकता ये से करना चाहते वास्तविक लगाइए किंतु अन्य कर्मों की अपेक्षा करके एक चलते अन्य कर्मों की अपेक्षा करके एक ऐसा नहीं कहा जा जाता है ऐसा मतलब बंधनकारक होने पर भी इनको करना चाहिए ऐसा बताने में तात्पर्य है अन्य वर्णन से ये तो भगवत पाल के पूर्ण के कुछ टीका कार ऐसा वर्णन करते हैं है ना गीता पर पहले की भी व्याख्या है सब तो मालूम होता है ना शुरू में भी भाष्पुर ने कहा ना का किन कुछ टीका का ऐसा कहते कुछ ऐसा कैसा पहले की भी तमाम टीका है अरे गीता तो द्वापर में उपयोग हुआ है शंकर आठवीं शताब्दी है तो पहले की व्याख्यान नहीं लीता अच्छा इन्होंने जिन चीताओं को देखा है उनके बारे में हम ले सकते और कुछ जरूरी थोड़ा सब गीता उसमें उपलब्धि नहीं है सब उनको ये ही हो ऐसा जरूरी नहीं है अच्छा वो ठीक हो गया तो जो टीका इन्होंने देखा उसके बारे में अन्य वर्णन की करते अन्य टीका कार वर्णन करते, है। करते, है। करते हैं क्या नित्याना कर्मणाम फलाभा वर्णन करते हैं क्या वर्णन करते हैं सुन पहले ध्यान देना श्लोक ये जो है ना ये जो आया है एक अन्य टीतु कर्माणी संयम तत्व फला लिता आप फल को छोड़ कर करना है अन्य टीकाकार कहते हैं कि नित्य कर्मों का फल तो होता ही नहीं है तो फिर फल को छोड़कर ये कर्म करना चाहिए कैसे बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। अन्य टीकाकार कहते हैं कि इसमें जो है ना फल को छोड़ कर के कर्म कर्मोल रोका गया है तो कर्मों का फल होता ही नहीं है तो फिर यहाँ नित्य कर्मो का फसल नहीं कर लेगा तो फिर क्या है की यहाँ पर अभी से काम कर्म को ले लेना चाहिए इसको लेना चाहिए क्यूँकी काम्य कर्म का क्या है वो फल होता है तो फल छोड़ करके करो अल्पक्षा है वक्त सुनिए अन्य टीकाकार कैसे लगाइए अन्य वर्णन की अन्य टीकाकार वर्णन करते हैं क्या कि नित्य कर्मों का फल न होने की नित्य कर्मों का फल न होने से संगम क्या फलानी त्यक्ता की आसक्ति और फल को छोड़कर या कथन संभोलेगी समझी लगेगी अन्य टीकाकार वर्णन करते हैं कि नित्य कर्मो के फल का अभाव होने के कारण है नित्य कर्मो के फल का अभाव होने के कारण है और फल को छोड़कर नित्य कर्म करना चाहिए या कथन तो फिर क्या करना चाहिए बताते हैं प्रकार। ऐतान्य श्लोक में नहीं गया है ना इस प्रकार देखना नित्य अन्य कामयानी करवाणी नित्यद्यान कामयानी करवाणी नित्य कर्म की अपेक्षा अन्य जो काम काम्य करनी है कर्म की अपेक्षा निश्चित कर्म अन्य लिखा है ना निश्चित कर्मों से भिन्न अन्य क्या भिन्न निश्चित कर्मों से भिन्न जो काम में करने हैं जो काम में करने है इनको भी करना चाहिए तो अपने से वो क्या लेते हैं काम आया क्यूँ तो यज्ञ दान तपासी नित्यान तो यज्ञ दान तब के बारे में यज्ञ दान तथम नित्य कर्मो के बारे में क्या कहना यज्ञ दान तक रूख नित्य के बारे में क्या कहना जो तो फल छोड़ने को आया है ना तो वहाँ तो कहते हैं इसलिए जो है ना वहाँ अपनी काम को जोड़ना ज्यादा अच्छा काम को लेना ज्यादा अच्छा उसका कर छोड़ सकते हैं तो इनके विषय में क्या कहना मतलब इनको अवश्य करना जिसको मतलब फिस को लेकर हुआ संकल्प है प्राकिन टीकादारों से अपनी से काम करने को लेते हैं फल एक छोड़कर इनको भी करना चाहिए या उनको बिल्कुल लेने में तैयारी जरूरी है ना अच्छा नित्य कर मतलब है जो जो करनी है जिनके ना करने पर विश्वास होता है अब ये भी क्या है की रशांश का दान करने को कहा गया है न्यायित धन कैसा झूठ बोल करके जो लिए है वो नहीं न्यायित धन को दान करने को कहा गया है लेकिन संयोगासन की तरह स्वामी शंकरानंद जी की के बाद नहीं है समर्थ होने पर स्वामी जी नहीं कहते थे संयोगासन कैसा अनिवार्य है करने का दोष है तो दे रहे हैं दान में इतना होने पर भी हो फिर तो भी अच्छा के तो ते ते तो भी दान तो तो अच्छा नहीं नहीं लेकिन बात है ना अपने तो मतलब दान स्वामी धर्मो में भी, भी है दोनों में बताया जो है तुछ ने तुछ ने तुछ ने को उन उनका कहना अनुचित है सदसत हुआ कथन अनुचित है क्यों अनुचित है क्योंकि नित्याम कर्म नाम क्योंकि नित्य कर्मों की भी फलव का प्रसाद किया गया है उपाधि स्वाद के बाद विराम में विराम नहीं चाहिए है ना? नराम नहीं होना चाहिए क्यों सद असत्य का हुआ कहना है नित्यानाम के बाद जो अर्धविराम वो भी नहीं चाहिए उपाधि स्वाद के बाद जो पूर्ण विराम है वो भी नहीं चाहिए वो कहना अंशित है क्योंकि यज्ञ उदान पर द्वारा नित्य कर्मो के भी फलवत्ता का प्रकाशन किया, किया गया है क्या फल है उनका पवित्र किया है की पवित्रता शुद्धि फल है ना उनके लगे तो नित्य कर्मों का फल हुआ कि नहीं हुआ तो जो फट पक्षी कहता था कि नित्य कर्मों का फल नहीं है इसलिए फल को स्वर तो करके करना संभव नहीं है भाष्यकार कहते हैं नित्य कर्मो का फल है ना प्राचीन चलिए अब भाष्यकार कहते हैं नित्यानिकमार यदि बंद हेतु कि आशंका की नित्य नित्यानिकमार नित्य कर्मों को भी बंधन क्या हेतु की आशंका से बंधन के हेतु की बंधन के हेतु की आशंका से नित्य कर्मों को भी त्याग करने की इच्छा कौन होगा हालांकि नित्य में बंधन का हेतु नहीं कहा भगवान ने लेकिन फिर यदि उसको आशंका हो जाए वो मुख्यों को भी नित्य कर्म बंधन कर सकता है तो क्या करना चाहेगा उसका यदि उसकी शंका हो जाए संदेह हो जाए जब कर्म बंधन करेगा तो क्या करेगा उसका वही है की बंधे या आशंका बंधन के बंध हेतुत्व की आशंका से या बंधन के बंधन के हेतु की आशंका से <द्ज्ञे> नित्य कर्मो को भी छोड़ने की इच्छा वाले मुमुक्षु के मुमुक्षु की मुमुक्षु का काम कर्मों में प्रसन्न कैसे हो सकता है या तो मुमुक्षु के लिए काम्य कर्मों की प्राप्ति का प्रसन्न कैसे हो सकता है मतलब क्या है कि बंधन समझ कर नित्य कर्म को भी प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो काम कामों कर तो को नहीं लेना चाहिए यही मतलब को भी सोने तो की इच्छा वाले काम्य कर्मो की कर प्राप्ति कैसे हो सकती है प्राप्ति तो हो नहीं सकती है इसलिए जो अपनी काम कर्मो को नहीं लेना चाहिए थोड़ा और लगा दो कर्म इस नीति तत्वा कहते हैं कर्म इस प्रकार इस प्रकार काम निज्ञार्थात कर्मणो अत्र क्या समझो पहले करज्ञार्थ कर्मणो अत्र मतलब यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा है अन्य जो तो काम है वो कहते हैं निर्दित इसलिए कैसे इस प्रकार काम्य कर्मों के बंध है कर्म कैसे है पहले निंदित बताया तो बंधन के हेतु बताया है बंधन के बंधन कुछ सूत्र निश्चय होने से त्रिगुण तो के किया विद्या नाम सोम का छेड़े पूर्ण मतलोक इसी इस प्रकार है क्या यहाँ करेंगे क्या छेड़े पूर्ण मतलोक इस प्रकार काम में कर्म दूर व्यवसठवा कर होने के काम में कर्म बहुत दूर कहे गए हैं न कहा त्रेगुण विद्या वेदा त्रे विद्यामान सोमे मत वहाँ पर क्या कहा गया काम और नित्य कर्म यज्ञान कह गए हैं तो अभी यहाँ जो है जो पास में पढ़े गए उनका ग्रहण होगा की वालों का वही है इस प्रकार काम में कर्म दूर व्यवसठवा इस प्रकार काम अत्यंत व्यवहित होने के कारण काम्य कर्म अत्यंत जो वही होने के कारण अभी एक प्रकार एक किस है ना अभी एक प्रकार अभी इस प्रकार न एतानी अपनी कथन एक अपनी कथन न काम कामेश काम के विषय में नहीं तो ये कहानी अभी या कठन काम में करते काम करने के विषय में वो से काम करने को भी दिया जा सकता है यही बताते हैं ओम